नमस्कार मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं क्योंकि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आया है जो कि विचित्र है बहुत बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं शताब्दियों में दशकों में जिनकी हमें याद रह जाती है कहा जाता है कि हमारे काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना द्वितीय विश्व युद्ध थी जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है कुछ बीमारियां महामारियां प्लेग अकाल स्वतंत्रता संग्राम इन सब चीजों के बारे में हम लोग ने सुना है और यह महत्वपूर्ण क्यों थी क्योंकि इनके कारण विचारधाराएं बदल गई थी जियोग्राफीज बदल गई थी लोगों का एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल गया था दोस्तों आज ये एक ऐसी ही त्रासदी एक ऐसा ही कठिन समय हम लोग के सामने आया है जबकि जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदलने लगा है हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे कैसे करते रहे हैं इसमें एक परिवर्तन आ गया है हमारे संबंधों में हमारे कर्मों में हमारे विचारों में सब में किसी ना किसी तरह का परिवर्तन आ रहा है और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यह परिवर्तन हमें स्वयं लाना पड़ रहा है बाह्य शक्तियां केवल इस परिवर्तन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रही हैं और यह परिवर्तन हम खुद ला रहे हैं जी हां आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं मैं इस कोविड कोरोना वायरस के आतंक के समय की चर्चा कर रहा हूं तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि आज से 21 दिनों का लॉकडाउन लॉकडाउन शब्द हम लोगों ने सुना था परंतु कभी इस लॉकडाउन के शिकार हम भी होंगे ऐसा सोचा नहीं था आ मैं सच कहूं तो आपसे बताता हूं बचपन में जब स्कूल जाते थे तब घर पर रहना चाहते थे दफ्तर में छुट्टियां मिलती थी या छुट्टी मार के घर आ जाते थे घर पर रहना चाहते थे परंतु आज हमें कहा जा रहा है कि घर पर रहिए तब हम घर पर नहीं रहना चाहते हैं जीवन में ऐसे ही कुछ पल आ रहे हैं मैं अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके और हमारे जीवन में ये जो कठिन घड़ी आई है हम इसको एक साथ मिलकर अपने विचारों को बांटकर कुछ बातें करके समय अच्छी तरह से गुजार सकें और शायद कुछ नई चीजें नई बातें भी जान सकें मैं आपसे कुछ सीखूंगा और आप और साथियों से हम सब साथी जब बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे एक हंसी मजाक की बात यह है यूँ तो आजकल बहुत ज्ञान बढ़ता है कोई बीमारी की जानकारी देता है तो कोई इलाज की जानकारी देता है परंतु तो जीवन जीने के तरीकों के बारे में बात करना मुझे लगता है ये एक अच्छा विषय होगा तो चलिए आज से हम लोग इस पर बातें शुरू करते हैं मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने संदेश मुझ तक भेजेंगे मैं उन सभी संदेशों को प्रयास करूंगा कि इस पेज पर डालूं ताकि हम लोग उसको साझा कर सकें शेयर कर सकें नमस्कार